कारशुभा मूर्ति ंदे भगवरो गुराग मूर्तिभा व्योम व्यापार मूर्त शांति शांति मये <speaking> सर्वकंत <speaking> जा सदास्त ये ग्यारह अक्षर वाला छंद है पांच पाँच इसका नाम है इंद्रव्रा इसे बोला है ग्यारह अक्षर वाले तो इंद्र वज्रा त्रष्टुत में बहुत सारे आठ दस ग्यारह अक्षर मेरे आठ पदार्थ मंगे उसमें पृष्ठ का एक नाम है ग्यारह अक्षर वाला होता है तो ग्यारह अक्षर वाला दूसरा है इंद्र वज्रा और उपेन्द्र वज्रा यहाँ भगवान अक्षीर्दास कहते हैं अहमेव सर्वं यदा एव सर्विवे पर सदा आत्मरूपं यस्य अहमेव आत्मरूप अर्थ वैवेषिचराचर विष्णु विष्णु उसे है। से से चाहिए। ये जो है वो है। होने से कौन करेगा? सूत्र है विषय है सूत्र। है किच्चना से नु हो जाएगा और गुण नहीं होगा विष्णु तो यहाँ कहते हैं कि जिसके कृपा से मैं विष्णु तो मैं विष्णु अर्थात मैं व्यापक तत्व हूँ इस प्रकार की जिसके कृपा से हमको ये अनुभव होता है तो मैं अगर व्यापक हूँ धीरे जगत करें जगत मई एवं सर्वम परिकल्पित ये, तो ये जगत मेरे में ही परिकल्पित है अर्थात जब तुम पदार्थ का शोधन होता है निश्चय हो जाता है की मैं तो असम्भव हूँ जब तत्पार्थ का शोधन हो जाता है मैं ही व्यापक हूँ इस प्रकार के मई एवं अर्थात इसका अधिष्ठान जगत का अधिष्ठान मैं ही हूँ इस प्रकार इतम सदा आत्म रूपम जाना सदा आत्म रूप ले सकते है अथवा सत यह आत्म तो सदा अर्थात तो इस प्रकार की मै सर्वदा आत्मा को जान जो सद है आत्मा उसका स्वरूप को मैं इस तो प्रकार दोनों प्रकार के तो जिसकी कृपा से ये संभव होती है तस्य तस् पद्म अंग्री अर्था उनका पाद पद्म को नित्यम प्रण को नित्यम क्रिया विशेषण नित्य यथाश्य तथा प्राण को प्रणाम करता हूँ तो जिनके प्रसाद से जिनकी कृपा से ऐसे हमको अनुभव होता है तो जिनकी कृपा से ये कहने का तात्पर्य है कि कृपा प्राप्त करने के लिए अहंकार नाश हो जाना चाहिए अहंकार जब नाश हो जाएगा व्यक्ति सत्ता नाश हो जाएगा सत्ता ना सुझाने से समि का अनुभव होगा यही विष्णु अवस्था यही परमात्मा अवस्था यही ज्ञान अवस्था इसलिए कहा जाता है कि गुरु के प्रति अर्थात इस प्रकार की समर्पण भाव हो जाएगी अपना सत्ता ही चला जाए सत्ता का आधार क्या है कहते हमको ये करना है हमको ये चाहिए ये वो अगर रहेगा तो वो दृष्टि सत्ता का आधार बना करेगा हमको कुछ करना है हमको कुछ खरीदना है पॉकेट रखना पड़ेगा कहीं जाना है गाड़ी में बैठा रहना पड़ेगा तो अगर कहीं भी इच्छा रहेगा तो हमारा बेस्टिता नहीं जाएगा क्योंकि उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो बेष्टि सत्ता चाहिए तो इसलिए कहते हैं संपूर्ण इच्छा शून्य हो जाना कभी जा करके बेस्टिता को और बचाने का कोई आवश्यक ही नहीं है ना, तो ना सोने से समझ के अनुभव होगा प्रसाद आष्णु वही एवं सर्वम परिकल्पित अंश वही एवं कहते आत्मरूपं इत सदापी प्रसाद होता है तस्य अस्मि प्रणाम करता रहता में क्या को हो गया तस्वीरप्रणंद र धातु धातु तो है? में है आराम साथ भगवान के को सर तो के जो निष्ठा हो गया निष्ठा की धोत होने से निष्ठा करेगा तो तो तो जो है है के होने पर अनुनासिक का तो न तो आगे तो, गया तो, ना ना तो, तो हो गया ना। तो तो अश्विन मतलब धातु था न हो गया न तो तक कैसे हो हो गया गया सरकार सरकार है है तो जो कर्वणी है है तो मैं करना का साथ समधिकरण है प्रणत का तो है विशेष स्थिति में वो कर्त्य भी हो जाता है कर्मों गति अर्था कर्म कर श्रीष सि गति वातु से निष्ठा कर्ता में भी हो जाएगा जैसे कहते है की वाहन गौतम जो वाहन है वही गौतम हुआ है और गया? बता। वो बता है ना है करता करता करता और कौन ना तो वहाँ निष्ठा करके करता है नाम प्रसाद में होता है जो होना चाहिए कर्म और भाव बाघो निष्ठा करते हो जाएगा धातु यहाँ जो नमु है इसलिए यहाँ पे निष्ठा करता है नित्य मिति नित्यम प्रणतो अश्विन कहता तो फिर झुका ही हुआ है कारण इसके बारे में आता है ये विधेय पर्वत है ना इतना पढ़ने लगा कि सूर्य भगवान को जाने नहीं दिया तो फिर कठिनाई हो गया लोग जाकर के अगस्थी को बोले अगस्थी ऋषि तो विधि जो अगस्थ्य का शिष्य था तो बोले कि भाई वो प्रणाम करते आया बेचारा विधियों झुक गया प्रणाम करेगा तो झुक गया तो झुक गया तो दूसरी भगवान चलने लगे इसी प्रकार की नित्यों का अर्थ हो जाएगा झुग के ही रहेगा इस प्रकार नहीं है क्या कहते हैं भक्ति श्रद्धा और अतिर को अर्थात कुछ नहीं किया इस प्रकार नहीं है भक्ति श्रद्धा हमेशा रह सकता है अतिरेक उपवर्णन अतिरिकन भक्ति श्रद्धा चीज भक्ति भक्ति भक्ति भक्ति से थी से से से है का ठीक ये श्लोक उच्चारण करेंगे विष्णु इतं तस्यां सुख प्रतिपत्त शिष्याचार्यों प्रकृति व्याजे प्रकरण अवतारयम् अधिकारिनं साधन चतुष्ट विशिष्ट अमूद्रश्न उत्तर सुखत्ति सुख प्रतिपत्ति इति प्रतिपत्ति के ज्ञान शिष्य शिष्याचार्य उत्युक्ति व्याजेना व्याजे न कुछ करना चाहते हैं हैं कुछ अन्य उपाय से करना चाहते है शिष्य शिष्य और आचार्य एक का उक्ति दूसरा का प्रत्युक्ति किसका होगा प्रत्युक्ति किसका होगा शिष्य का उक्ति आचार्य का प्रत्युक्ति न्याजे नर्था चले गए किस रूप से तो कहते हैं न कोई है कि कभी गंगा जी जाता ही नहीं तो उसको बोल दे कि चलो आज गंगा जी का तट पर एक विशेष पर्व हो रहा है तो इसलिए चलेंगे तो इस प्रकार की अर्थात तो पर्व का बहाना से उसको ले जाना इसको कहते हैं है ब्याज कर्मणा अभिप्राय कुछ अलग है कर्म ही कुछ अलग उपाय से है तो इसको कह देता है ब्याज हो चलोग तो शिष्याचार्यो की ब्याज तो इस प्रकार की सीधा तो तत्वों का सकते हैं कोई पूछता है कोई उत्तर देता है जैसे किया जाता है कोई पूछता है इस प्रकार की क्यों कहते हैं हमारा है। बुद्धि में एक घटना रहता है और घटना के आगे एक तत्व रहता है सारे पुराने सीधा तत्व कहेंगे तो दो मिनट में ये सब जाम हो जाएगा इसलिए घटना कहेंगे और घटना सुनने में हम तो अभ्यस्त है उसका बीच बीच में ये सब कहा जाएगा तो इसी प्रकार की ये सब कहते कि अर्थात ये प्रक्रिया है ऐसे बताते हैं प्रकरणम अवतारण ये तो प्रकरण ग्रंथ है प्रकरण अवतारण करते हुए अधिकारीण साधन के पुष्ट विशिष्ट पहले अनुबंध का तीन कह दिया गया था विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी बच गया था और अधिकारी साधन चतुष्ट विशिष्ट अधिकारी साधन चतुष्ट कि साधन चतुष्ट विशिष्ट अधिकारी अनु पद धातु है धातु से हो गया से यहाँ त्वाती है है से पद को संप्रसारण हो जाएगा तो संप्रसारण अनुभव को संप्रसारण होने से क्या हो जाएगा तो हो गया अनु आगे है पद अनुपर्ग हो गया आगे पद पद को संप्रसारण हो गया तो हो गया उद था उत्तम खाली हो गया हो गया उद्योग अनु और अनुवाद अनु। अनु। अनु। अनु। अनु करके अधिकारी जो साधन से दुष्ट है विशिष्ट उसको अनुवाद करके तदीय प्रश्न उठाते थे वही जो अधिकारी है अधिकारी का प्रश्न को दिखाते हैं अधिकारी कौन है साधन चतुष्ट सम्पन्न साधन संपन्न है तो अंदर हम में दृढ़ नहीं है लेकिन गुरु कृपा से ये दृढ़ हो जाए अगर हमें दृढ़ नहीं है किंतु हम आगे किसी प्रकार तो फिर आगे गुरु कृपा से ये दृढ़ हो सकता है ये दृढ़ नहीं किया याक सत कशिदुद्विघ्न मनस कुद्विघसाधन शिशाधन सद्गु सद्गुति समाधि समाधि साधने सद्गुरुं संत मानसाधन युक्त सद्गुरु कच्चित करता हो गया तो पहले देने के आगे तो देता कच्चित कोई कश्चित क्यों कहते हैं तो कश्चिद और कह इसमें अंतर है कि उसने कह आगत कौन आया उत्तर देते है कश्चित आगत अर्थात कोई आया है विशेष पता नहीं है किन्तु कोई आया है कश्चित व्यवहार किया जाता है कश्चन कहते हैं तो क्वेश्चित यहाँ क्वेश्चन क्यों कहते हैं कोई तो क्यों इस प्रकार कहते हैं अर्थात अच्छा इस मार्ग में आकर के ये सब प्रश्न ये सब करने वाला हैं। एक एक परिषद मंत्र आता है बहवो यम विद आश्चर्य आश्चर्य श्रवणीर्योन ल ये वेदांत का श्रवण ही बहुतों को प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहते हैं योग्यता होने पर भी किसी किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस प्रकार की होता है कोई किसी प्रकार की कठिनाई रह गए नहीं आ पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो कठिन होता है तो श्रवण आये बहुत ही होना पड़ते श्रीणवान सुनने पर भी ये नहीं हो रहा है की वो कहते प्रतिबंध इतना सुनते हैं किंतु बात बनता नहीं नहीं तो कोई कोई बुद्धि में समझ जाते हैं जो अनुभव में आता नहीं तो इस प्रकार की होता है आश्चर्य वक्ता कुशल कुशलो से लब्धा इसका कहने वाला आचार्य भी आश्चर्य का लब्धा अर्थात इसको समझ पाने वाला ये भी धीरे है आश्चर्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्ट इसका ज्ञाता जो जान लेगा वो भी विरल होते हैं और अनुशिष्ट होने पर ही हो सकता है इसलिए अनुशिष्ट होते हैं ये है पश्चिम थी के साधन से तुष्ट हुआ आगे तापत्रयम् एवं अर्प तापान त्रय यदि तापत्र जिसका तीन अवयव अवय जिसका चार अवयव होंगे तो यहाँ तीन अवय तीन प्रकार के ताप होते हैं आध्यात्मिक आदिवेदिक तीन प्रकार की ये हो गया अर्थ अर्प अर्थात सूर्य सूर्य भगवान को अर्प तो तापत्र यही अर्थ क्यों कहने सूर्य जैसा संतप्त करता है इसी प्रकार की संतप्त करते हैं संसार ताप है ये तो अनुभव होता है बहुत कम हो और उससे ताप थोड़ा अनुभव होने से इसे संतप्त हो जाना ये तो और कम तो हो गए पीड़ित हो गए तो होने से क्या होगा कहते हैं उद्विघ्न मानस उद्विघ्न उदर्ग उद्विघ्न इसमें धातु क्या है चलो नहीं हो तो भैया चलो ना तो धातु हो गया बीज वो बीज आगे निष्ठा हो गया तो फिर तो निष्ठा का तव को कैसे हो जाएगा वो धातु होगा उसके पर में निष्ठा का तव को न हो जाएगा तो धातु है बीज आगे हो गया तब तो से ज को हो जाएगा पर में तव है तो जो बॉग हो जाएगा और मैं जब तो हो गया गाला चित्र के बाद आगे तो ना तो तो तो हो गया अभी विघ्न विघ्न अर्थात चलित निष्ठा हो गया उद्विघन तो उद्विघन मानस हो यश मन एवं मानस मनस मनस आगे स्वास्थ्य में अन्त करते तो से मन से होने से आदि वृद्धि हो जाता है मानस अर्थ मन एवं उद्विघनोन मानस जिसका मन भीत चलित है समाधि साधने समाधि आदि कहने से बाकी ले लेना है तो ये सब साधनेरी परिपृति अर्थात जैसे विधान है ऐसा पूछना है अब नहीं तो आकर के ये कहते ना जी जहाँ बैठे है उनका बगल में बैठ गया और कहेगा आप बोल सकते हैं क्या ये आप बता सकते <laughs> इस तो तो तो तो प्रकार तो की नहीं है जैसे हमारा शास्त्र कहते हैं है जैसे विधि है ऐसा प्रश्न करते सेवा ये बड़ा साधन है पूछने का अधिकार मिलता है इसलिए करना चाहिए टीका में आध्यात्मिक अध्यात्मिक तो ज्राधिकृतम तथापत्र तो कहा गया तीन तापो कहते हैं आध्यात्मिक तो जराधिकृतम आधिभतिक तो व्याघ्र जनित तो। अध्यात्म भविधि आध्यात्मिक अर्थात तो। शरीर में होता है इसी प्रकार तो के आधिभतिक अर्थात भूत के निमित्त से जो होता है उसको तो कहेंगे आधिभौतिक व्याघ्र जनित व्याघ्र सर्प इत्यादि भूत है उससे जो टिका है आदि तो देवताओं के चलते जल का देवता वरुण वायु का देवता है अग्नि देवता ये सब के चलते तो भी कभी होता है आदि उससे जो होता है प्रसुता। सुया। प्रसुता। ये तीन प्रकार के तापत्र कहा जाता है कश्चि अधिकारी दुर्लभता अभिधीय कहकर के अधिकारी दुर्लभ होते हैं इस मार्ग में चलने वाले अधिकारी दुर्लभ होते हैं संसार में बहुत ज्यादा रुचि रहेगी इस मार्ग में लोग चल नहीं पाएंगे रुचि रहना और रुचि का संस्कार रहना ये दोनों तो अलोचित है हमें अभी रुचि नहीं है किन्तु तो संस्कार हो चाह है तो भी ठीक है संसार संसार में अगर अभी रुचि ही है तब तो, तो ये मार्ग कठिन पड़ेगा तो रुचि जिनका नहीं है तभी इसमार्ग में चल होते तो अधिकारी दुर्लभ होता कहा जाता है समाधि इत्यादि समी इतिशे नम दमोपति चिकित्सा समाधान श्रद्धा समाधि तो सब क्या है संसार संसार से मन हट जाना दीक्षा आगे श्रद्धा गुरु समाधान चित्त ये सब समय आरम्भ होगा समाधान में पूरा हो जाएगा समय ऐसी अंतर इंद्र का निग्रह हो रोकना करेंगे समाधान में निग्रह हो गया चित्त चित्र हो गया ये आरम्भ हो और अंतर उम्म उपलक्षक कहते हैं की आप ये आदि शब्द से पांच क्यों लेते कहने की जो उक्त जो कहा गया है वो अनुक्त का उपलक्षण होता है उपलक्षण का लक्षण तद ग्राहक सती तद इतर ग्राहकत्व यहाँ समे समाधि कह दिया गया सम है यहाँ सम उक्त हुआ तो सम उक्त होने से तद ग्राहकत्व सती सम को तो ग्रहण करवाएगा तद इतर का भी उसे भिन्न का भी ग्रहण करवाएगा इसको कहते उपलक्षण तद ग्राहपत्र के उपलक्षणों का लक्षण है उसका भी ग्रहण करायेगा उसके साथ अन्य का भी ग्रहण करायेगा उनके साथ उसको उपलक्षण करेगा उक्ता नाम अनुक्त उपलक्षक जो उक्त है वो अनुक्तों का उपलक्ष्य होता है उनको ये करेंगे सद्गुरुं आगे करें अधिकारी सिद्धे तदीय प्रश्न प्रकटयति साधन चतुष्टरी सतम हो गया तो जो अधिकारी है साधन चतुष्ट वाला ही अधिकारी है अच्छे साधन चतुष्टी पूछने वाले तो पृष्ठ दीक्षा तो उससे आगे त्रीस प्रति हो गया कविता है होता है सर्वनाम स्थान हो गए सर्वनाम स्थानी हो गए तो हरिद्व दस्य रहने पर बने पर अथवा में गुण हो जाएगा प्रस्तरी को गुण हो गया तो स्तर हो गया कहते हैं सिद्ध होने पर कौन सी हुआ कहते हैं भ्रष्टा किस प्रकार के साधन वाला वो अधिकारी है सती सप्तमी ऐसा होने पर तदीय प्रश्नम प्रकट रहेगी तदीय अर्थात जो अधिकारी अधिकारी का प्रश्न जो प्रकट मुच्येयन तन्मेंगव संक्षिप्य भगवया वह मुच्येयन ये करते हैं धना मे संक्षिप्त भगवान संबोधन न जिस से, जिस उपाय से जिस से से बनाया करनायासेन अस्मा का उत्तर उत्तम से जिस जिस को प्राप्त करके अर्थात जिस ज्ञान से अब अनायासेन अना के बिना यानी आयास के बिना कुछ नहीं होगा अल्प आयास तो यहाँ जो नये हुआ ये अल्प अर्थ में हुआ नये का छ अर्थ होता है तत्सादृश्यम अभावश्य तदन्यम तदल्पता ये में दिया है जहाँ नाम गया तथ सा दी नया होता है और तत्सादृश्यम तो अभाव अभाव्यवहार होता है तद तो अन्यम वह भी नए व्यवहार होता है उसे भी अनश्व तो अनश्व तो अर्थात तो अशो नहीं अश्व भिन्न उसको तो अनश्व कहा जाता है तत्सादृश्यम तो तो अभावश्य तदन्यम तद तो अता कौम में भी नए प्रयोग होता है जैसे अनायास अतः आयास यशो प्रयत्न कम होना चाहिए तो तदर्कता तदर और विरोधस्तिक निंदात्म भी नया हो जाता है अप्राशस्त्यम अप्राशस्त्यम तो, विरोधस् विरोधर्थ में तो जैसे अधर्म ये धर्म का विरोधी है अर्थात अस्मात् छयासे नयासन अस्मतनाव जन्म बंधन जन्म एक विकार होता है भाव पदार्थ में विकार होते हैं, जायते होते हैं भवबंधन जन्म कह दिया था तो बाकी सब पांच अच्छा आदय के साथ में ये सब बंधन ही है जन्म मृत्यु कह देते हैं प्रथम और अंत कह देते बीच तो में बाकी सब आ जाते यही बंधन है तो जिससे मैं ये भव बंधन से अनायास मुक्त हो जाऊं जाऊ तो मैं में संक्षिप्य संक्षेप से कहिए विस्तार से बहुत है तो विस्तार ग्रंथ जो भाष्य इत्यादि वो सब कठिन पढ़ने वाले को ये सब प्रकरण तो संक्षिप्त बदलम कृपया बदल भाष्य इत्यादि जो लोग ग्रहण नहीं कर पाते उनके लिए ये सब प्रकरण तो क्यों के भाष्य में इत्यादि भरा गया है कठिन पड़ेगा तो ये पढ़ना है ये सब पढ़ करके जब थोड़ा संस्कार बनेगा धीरे धीरे तो फिर वासी है संक्षिप्त बदल क्यों कहेंगे अपना शांत अपना समाधि में है आपको क्यों कहेंगे इसलिए कहे की कृपया बदल कृपा करके कहे क्यों कृपा करे वही हम तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है तो कृपा का कोई कारण है हम आपको क्यूँ कृपा करेगा इसलिए तो कहते हैं केवल हम कृपया तो कोई कारण नहीं है क्यूँकी हमें कोई ये नहीं कि हम आपको कह पाएगा आपको तो बोलना ही पड़ेगा हमको तो समझाना पड़ेगा केवल अहेत की कृपा ज्ञानी जब उसको मार्गदर्शन देते है उसको शुद्ध अहेतु की कहा जाता है उसका कोई आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता नहीं इसलिए कि वो जान गया कि ये गलत गण रोटी है फिर भी जब करता है कहता है ये अवैध नहीं करने से उसका कुछ चिंता का बात नहीं फिर भी इसको कहा जाता है अवैध कोई कारण नहीं है, फिर करता है। तो इसे यही सिद्ध होता है कि ज्ञानी जो होते हैं वो ईश्वर के सब अवतार होते है जगत क्यों बनाया है कोई कारण है बनाने का कोई कारण नहीं फिर भी करता है इसी प्रकार कहते हैं काम है काम अनायासन अयत्न लिदाशे मेसो तनुक्ति साधन मदनीय साधन सेठिन साधना कहते तो हैं अनायासने श्लोक में कहा गया अनायासन yeah. श्लोक में ये ना, ये ना है ये न कहा साधन है श्लोक में अनायासन उसका भवबंधना एवं कहा गया तो उसके लिए कहते हैं अनुभव सिद्धार्थ अन है दोनों कौन से मिल जाए अनुभव से सिद्ध है अनर्थ ये संसार संसारुखमय तो है ये अनुभव किसको नहीं चुछ। चुछ। सब है सबको है इसलिए कहते हैं अनुभव सिद्धात सिद्धार्थ अन है वो अनुभव सिद्ध है उससे यम मुचिये मोचलता छुपता रहा इसको कहते है विशेष अर्थात हमारा अलग हो जाए चुप जाए भगवती मेरे मेरे लिए तो मेरे लिए कहिए कहिए तो कहते इतने सारे ग्रंथ है अपनी अंगे उपांग उपग्रहित मुक्ति साधन अन्य प्रबंधित आसंख्य आह अंग उपांग सबसे बधिति तो, वृद्धा तो, अंग तो उपांग के साथ बहुत मुक्ति साधन अन्यत्रस्तृतम पक्ष विस्तार कहा तो तो गया है मुक्ति का साधन अंग उपांग के साथ सब विस्तृत तो कहा गया है तो इसलिए यहाँ पुस्तक संक्षिप्त करती है जैसे साधन साधन पंचकम उपदेश पंचरत जिसको कहते हैं वो एकदम संक्षेप है तो हर पादक में दो दो साधन कह दिए कोई विस्तार में वो सब चाहिए तो अमेरिकों ये करना है बस इसी प्रकार कहते हैं संक्षिप्त से कर दिया जाता है संक्षिप्त आचार्य संक्षिप्त इसलिए यहाँ कहते हैं कि संक्षिप्त तो संक्षिप्त तो कह रहे संक्षिप्त वह सामर्थ्य है कि कह क्या इसलिए तस्य पूजन तक भगवान शब्द कहकर करके आचार्य का पूजा करने के साथ साथ हमको जो चाहिए उसको कहने का सामर्थ्य भी है ये भी दिखाया जा रहा है तो भगवान कहते तो पूजा हो गया सम्बोधन में भगवान हो गया और जो भगवान वहाँ भग है बोल करके भगवत कहा जाता है भगवत अर्थ ऐश्वर्य तो जिसमें ऐश्वर्य है उसको कहा जाता है छो भग कहा जाता है ऐश्वर्य से समुद्र से धर्म से यश सदस्य ज्ञान वैराग्योव भग इणाम ये छह को भग कहा जाता है लिखेंगे तो लिख सकते है समाजराष्ट्र आइस्वर राष्ट्र समाजराष्ट्र धर्म राष्ट्र यशस्चाहा या शास्त्र या अलीशाह तालु आगे नंसा यशस्य यशस्चाहा सबसे चींतन सेवाया, ग्य सण्णाम ज्ञान वैराग्योश्वान एक शब्दी भग ऐश्वर्य सम्रमश अच्छा वैराग्य ज्ञान वैराग्योचार संशोधन शक्ति थोड़ा न संशोधन लीजिए वैराग्य <laughs> <भैराद्यो दिस्या> और मोक्ष <मुख्षय। दिस्या> ना मतलब यहाँ मोक्ष का साधन ज्ञान तो है ये मूल पाठ में ऐसा है जो दूसरा पाठ में लिखता है विष्णु पुराण का स्वरूप वैराग्य वैराग्यस्य अथ वैराग्य ही अंतर तो है वैराग्य सोक्षता ज्ञान वैराग्य तो मोक्ष ज्ञान सम्मान लिया मोक्ष ज्ञान है कि नहीं ज्ञान से मोक्ष होता है तो साधन को ज्ञान जा तो जिनके पास ये सब चीज है उन्ही को ही भगवान कहा जाएगा तो वो हमारा इष्ट कह सकता है नहीं कर सकते इसलिए स्त्रोत्री और ब्राह्मण को हैं कहा जाता है धातु जा तो क्या हो जाएगा रक्षण व्यक्ति व्यक्ति अभिव्यक्ति तो या तो हो गया बेनती रुदादि हो जाने से रुद्रादि ध्यान प्रत्य उपकार निरपेक्षतृषा कृपा अभिले कृपा शब्द का क्या अर्थ है जो प्रत्युपकार नहीं चाहता है उसी को ही कृपा करने का है अभिला सकता है जो प्रति नहीं चाहता है जो प्रत्युपकार चाहता है वो कृपा करता है ना व्यापार करता है इसीलिए कृपा शब्द वही प्रयोग होता है जहाँ पृथ्वी की आशा नहीं है तो कृपा करने वाला ही अनुग्रहित अनु उसी को कृपा कहा जाता है पृथ्वीपकार नहीं चाह करके जो अनुग्रह किया जाता है उसको कृपा कहा जाता है ऐसे साधु हो गया अगर कहीं किसी को कुछ अनुग्रह करता है तो प्रथम ये दृष्टि रखना होगा कि की रखकर अगर कहीं कुछ अनुग्रह करता है ये आशा नहीं ये तो सकाम हो गया तो संसारी परिवार शिष्य शिक्षकों गुरो अनुग्रहति अतिरिक्त नास्तिक विवक्षित शिष्यों को शिक्षा देते हुए गुरु गुरु अतिरिक्त शिक्षा को देने वाले जो गुरु है उस गुरु का काम फलम ना शिष्यों को शिक्षा देने वाले गुरु का अनुग्रह से अतिरिक्त तो कुछ फल नहीं है अर्थात गुरु को कुछ मिल जाएगा वो नहीं है तो इसलिए अर्थात तो वही भगवती गुरु है इस प्रकार की कहा जा है गुरु वही हो सकता है जो कृतकृत है आज जिसको अभी पाई होता है तो पाने के लिए और चाहिए गुरु होगा तो इसलिए कहते उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है केवल अनुग्रह अनुग्रह करता है उससे कुछ अधिक फल उसका नहीं रोसे तो तो तो तो <laughs> आसमान मुझे कृपया मन कृपया बदतु बदतुन आगे बदल बदल बदत मधे अच्छा ठीक है था था? ना? ना? ना? तो कल तो ये द्वितीय श्लोक याद होना चाहिए तो आगे जितना श्लोक याद हो सकता है अच्छा ये उपासना है ये श्लोक याद करने से हमको फिर हम एक महीना एक बार भूल जाएंगे हमको फिर दूसरा नहीं हम अगर इसको याद करते रहेंगे तो हमारा याद करने का सामर्थ्य तो यहाँ बढ़ता रहेगा याद रहते फिर हम जो चीज याद करेंगे वो जल्दी याद हो तो फिर अगर हम इसको कभी एक साल के बाद पढ़े तो पढ़ने से देखें श्लोक स्मरण होगा ऐसे दो चार बार होने से जैसे सूत्र याद रहता है तो से याद रहता है।, है और करियर पढ़ने का समय इसमें कुछ मुख्य श्लोक आएगा तो जो की सारे जीवन कार्य करने वाले वो तो सारे उदाहरण दिया जाता है वो सब श्लोक हम हमेशा याद रख देते हैं श्लोक को याद रखने का अभ्यास करने का